प्रश्न उत्तर मारा सुख दुख प्रश्न सुख दुख का अनुभव स्वयं करता है दुख का कारण अज्ञान है तो फिर यह अज्ञान स्वयं में है या कारण शरीर में उत्तर स्वयं सुख दुख का अनुभव नहीं करता प्रत्युत सुखी दुखी हो जाता है अज्ञान कारण शरीर में है पर स्वयं उससे तादात्म कर लेता है भूल मिल जाता है और सुखी दुखी हो जाता है शरीर के साथ एक का मान ली, यही अज्ञान है इस अज्ञान के कारण ही शरीर में होने वाले परिवर्तन को अपने में मान लेते हैं अर्थात अनुकूलता से एक होकर सुखी और प्रतिकूलता से एक होकर दुखी हो जाते हैं वास्तव में स्वयं सुखी दुखी भी होता नहीं प्रत्युत सुखी दुखी मान लेता है सुख दुख आते जाते हैं पर स्वयं आता जाता नहीं सुख दुख नहीं रहते पर संसार स्वयं रहता है अतः स्वयं सुख दुख से अलग है सुख दुख के आने जाने का और स्वयं के रहने का अनुभव सबको है फिर हम सुख दुख से मिल के जाते हैं उत्तर तो मैं अलग हूँ और सुख दुख अलग है इसका हम आदर नहीं करते इसको महत्व नहीं देते हम सुख दुख के आने को उनके स्वरूप को और उनके जाने को जानते हैं यह विवेक है इस विवेक पर हम कायम नहीं रहते यह गलती है प्रश्न विवेक पर कायम रहने में असमृता क्यों प्रतीत होती है उत्तर हमने सुख के भोग को और दुख के भय को पकड़ लिया इसलिए असमृता दिखती है परंतु सुख का भोग और दुख का भय रहने वाला नहीं है जबकि हम रहने वाले हैं इस अनुभव को महत्व देना चाहिए सुख के लालच और दुख के भय को महत्व नहीं देना चाहिए प्रत्युत उनकी उपेक्षा करनी चाहिए उनसे तटस्थ रहना चाहिए उनसे घुलना मिलना नहीं चाहिए फिर असमर्थता नहीं रहेगी सुख सुख-दुख पर रहना सिद्ध नहीं होता यह तो ठीक है पर आना ऐसे सिद्ध नहीं होता क्योंकि वह आता हुआ दिखता है उत्तर तो वह तो बहता है आना हमने मान लिया वह बहता है यह कहना भी तभी है जब हम उसकी सत्ता मानते हैं सत्ता ना माने तो वह है ही नहीं उसके आने जाने की मान्यता स्वयं ने की है इस मान्यता का कारण है विवेक की कमी अज्ञान बेसमझी मूर्खता प्रश्न एक बात है कि सुख के भोगी को दुख भोगना ही पड़ता है और दूसरी बात है कि दुख का कारण भोग नहीं है प्रत्युत भोग की इच्छा है दोनों बातों का तात्पर्य क्या है उत्तम सुख भोग के संस्कार सुख भोग की इच्छा पैदा करते हैं राजपूर्वक भोग भोगने से भोगों का प्रबल संस्कार पड़ता है जो अंतःकरण में भोगों का महत्व अंकित करता है और पुनः भोगों में प्रवृत्त करता है भोगों का महत्व अंकित होने से सुख का कारण भोग है ऐसा भाव पैदा होता है जिससे हम सुख भोग के बिना नहीं रह पाते। भोग दुर्गति का कारण है और भोगों की इच्छा दुख का कारण है प्रश्न सुख मिलेगा तभी दुख मिटेगा सुख मिले बिना दुख कैसे मिटेगा उत्तर तो दुख से बचने का उपाय सुख नहीं है प्रत्युत त्याग है इसी तरह रुपयों का अभाव भी कभी रुपयों से नहीं मिट सकता यह नियम है रुपयों के अभाव को हम रुपयों से मिटा देते हैं इसके समान कोई मूर्खता नहीं है जो जो रुपये मिलते हैं त्यों त्यों अभाव बढ़ता है जिम्मे प्रतिलाभ लोभ अधिकारी कई व्यक्ति तो दुख आने पर अधिक भजन करते हैं पर कई दुख आने पर भजन छोड़ देते हैं इसका कारण जो भजन के लिए भजन करता है उसका भजन दुख आने पर भी नहीं छूटता परंतु जो सुख की कामना से सुखाम भाव से भजन करता है उसका भजन दुख आने पर छूट जाता है तात्पर्य है कि भजन करने से सुख मिलेगा यह प्रलोभन ज़्यादा होने से दुख आने पर भजन छूट जाता है इसीलिए कामना त्याग की बात कही जाती है दुख का असर ना पड़े इसके लिए क्या करें दुख का असर अपने में पड़ता ही नहीं क्योंकि दुख तो आता जाता है पर हम जो के क्यों रहते हैं हम जबरदस्ती दुख के असर को स्वीकार करने लेते हैं